आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप ब्रह्म कुमारी पॉइंट फोर एफ एम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है कल जिन बच्चों का जो परफॉर्मेंस रह गया था उन बच्चों को आज हम लोग सुनेंगे जी हाँ सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं काफी बच्चों ने कल परफॉर्म किया था जो बच्चे रह गए थे वो बच्चे आज परफॉर्म करेंगे हमारे बीच में हैं तो उन सभी को हम लोग सुनेंगे और आप सभी को पता है कि आप सभी को गाना सुनने के बाद बच्चों का परफॉर्मेंस सुनने के बाद क्या करना है जी हाँ आप समझ गए होंगे आपको एसएमएस करना है अपना नाम लिख के बच्चे का नाम लिख के चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सेंड करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकेंड राउंड तरंग इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे हमारे बीच में अजमेर के कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में है तो आइए सुनते हैं बच्चों को अभी तो आइए एक विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो सर क्या नाम है आपका सर शेखांत सिंह जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप सर अच्छा सर <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है आप सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं तो इसकी खुशी है आपको जी सर बिल्कुल ओके दो गाने आपको बैक टू बैक परफॉर्म करना है तो स्टार्टिंग न परि में तेरे द्वार काला आन परि में तेरे द्वार मुहे चाकर समझ चाकर समझ निहार, निहार। काला तेरे द्वार से चार वैसे नहीं मैं और तेरे इरादा ऐसी नहीं फिर भी हमें से ऐसी नहीं मैं देख लेक नेरे दो द्वार आते हैं है चिट्ठी आती है घर कपड़ा लिखो कपड़ो सोना सुना आते हैं के है कभी बुलाती में बच्चे बने खेल हुआ गो के ओसाया चल का निका का जल का गुजरातों में गर्मिया वो चिंता बातों में बिगड़ना पर जैसे मोहब्बत गंदर से करे जो देवी यही हर खतु में पूछे मेरी माँ के घर घर ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सैतान सिंह जी आप सुने रेडियो मत वन नाइन पॉइंट फोर तरंग इस कार्यक्रम को और बीते समय के लिए मत रोइे वो चला गया और भविष्य की चिंता करना छोड़ो क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है वर्तमान में जियो इसे सुंदर बनाओ तो चलिए दोस्तों सैतान सिंह की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैसेज कीजिए चौरानबे इस नंबर आरोप आइए अगला विद्यार्थी हमारे साथ में तरंग इस कार्यक्रम का सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं हेलो जी नाम बताइए नमस्ते सर मेरा नाम पूनम है पूनम बहुत बहुत स्वागत है और दो गाने बैक टू बैक आपको सुनाना है यशु मती मई आसी नदी लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों गाला बोली मुसीकाती मैया ललन को बताया बोली मुसीकाती मैया ललन को बताया झंडा जा रहे हमारा विजय तिरंग प्यारा झंडा जा रहे हमारा हम प्यारेरुआ गिरंग बली बलि जाओ देश धर्म पर बलि बल जाओ एक साथ सब मिल कर गाओ प्यारा भारत देश हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा जनता जा रहे हमारा पूनम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे 90.4 एफएम पूनम की आवाज अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर पूनम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह आगे आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं सेकेंड राउंड को आप सुन रहे हैं तरंग कार्यक्रम में और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के बच्चे हमारे बीच में परफॉर्म कर रहे हैं टॉप सिक्सटीन वाले स्टूडेंट हमारे बीच में आ रहे हैं हेलो नमस्कार हेलो नमस्ते जी नाम बताइए ममता मनिया ममता बहुत बहुत स्वागत है आपका दो गाने बैक टू बैक आपको सुनाने हैं ठीक है सर। तुम आज तिरंगे को सब लोग सलामी दो आ जाओ तले के सब लोग सलामी दो बापू ने से सी चा देख कर के लू अपना चाचा ने किया साका जय हिंद का बुनारा तो भी शिवाजी को सब लोग सलामी दो आ जाओ तलेस के सब लोग सलामी दो कितने क्षण तो रहा फिर भी आजादी वतन देखो शोषण के अंधेरे को भारत से मेटा फेंको तुम आज तिरंगे को सब लोग सलामी दो कार राधा नाम श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मीरा को युही ही बदना लोग कहे मीरा को युही ही बदना सांवरे की बंसी को बजने से काम श्याम रे की बंसी बजने से काम राधा का भी भी शाम वो तो का शाम राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम ओके तो ममता okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट और चलिए आगे बढ़ते हैं ममता की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ममता लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर. पर आप सुना है रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो जी हेलो नमस्कार क्या नाम है आपका अनुसूर्या पवार अनुसूर्या पवार अनुसूर्या पवार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेकेंड राउंड में जी बैक टू अनुसूर्य पवार काना विनती करो दिन रैन मन मोहनिकान्हा विनती करो दिन रैन रा कटिकों पल में हर लो सारे संकटों पल में के यही आशा है दूर होगी वो जो निराशा है सारे बंधन को तोड़ आई वो अपनी मंजिल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अनु सूर्या बहुत ही अच्छा गीत परफॉर्म किया है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आपके हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाने चाहिए मुझे घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं अनुसूर्या की आवाज अच्छी लगी हो तो अनुसूरिया की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर नाम लिख के सेंड कीजिए आप सुना है रेडियो मोदी नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदी पॉइंट फोर गवर्नमेंट के अजमेर कॉलेज के बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपन राउंड उनका पूरा हो गया अब टॉप के बच्चे जो है टॉप सिक्सटीन के विद्यार्थी हमारे बीच में हैं और इसमें से काफी बच्चे जो है ऑडिशन दे चुके हैं अब सेकेंड राउंड का जो ऑडिशन है वो शुरू हो चुका है तो सेकेंड राउंड में हम लोग बात करेंगे रमन सिंह जी से हमारे साथ है रमन सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका और सेकेंड राउंड में आप आ गए तो आपको कैसा फील हो रहा है अच्छा फील हो रहा और किस तरह की तैयारी आपकी है दो गाने आपको बैक टू बैक गाने हैं धर मा तू, तू तेरा सब कुछ मै मेरा सब कुछ तू ओ mm, mm, oh. वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए खम्मा खम्माओ राम मारुणी चेरा धनिया खम्मा खम्माओ राम मारुणी चेरा धनिया ताने तो ध्यावे आखो मारवाड़ आखो गुज़रा हो अज माल जीरा खबरा खम्मा खम्माओ राम मारुणी चेरा धनिया बड़ोरा भी रम देव छोटा रामदेव जी बड़ोरा भी रम देव छोटा रामदेव जी दोरारी धरती में आया आया रामदेव जी दोरारी धरती में आया आया रामदेव जी कुकुरा पगला मंडियागरनियाओ कुकुरा कुरा पगलिया मंडियागनिया अजमाल जीरा कबरा खा खाओ रूनी चेरा दनिया बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे साथ में और रमन जी की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपना नाम लिखिए, रमन लिख के भेज दीजिए दी, चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग कार्यक्रम को और हमारे पास टॉप सिक्सटीन के बच्चे हमारे बीच आ रहे हैं और अपनी आवाज के जरिए वो अपना परफॉर्मेंस हम तक पहुंचा रहे हैं तो जो आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए मैसेज कीजिएगा आप सुन है रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार आपका नाम पूनम नवनानी जी पूनम नवनानी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आ, सेकेंड राउंड में आ गए है आप जी तो कैसा फील कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्राउड भी फील हो रहा है <laughs> चलिए सर्टिफिकेट तो आपका फिक्स हो गया। अब जो है वो लेने के लिए आपको थर्ड राउंड के लिए मेहनत करना होगा तो अब जो सेकंड राउंड का जो सिस्टम है हम लोग ने दो गाने बैक टू बैक आपको गाने हैं एक मुकड़ा एक अंतरा मुझे लगता है की आपने प्रैक्टिस भी किया होगा तो चलिए सुनाइए दो गाने जी. आ... पायो जी में दूसरा गाना भी सुनाइए जी ऐ मेरी वतन लोग नुभ दिन है हम सब का कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए जो लौट के घर नए ऐ मेरे वतन के लोगों जरा में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो क़ुरबानी है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और लगता है कुछ प्रैक्टिस आपने किया है और उम्मीद करते हैं कि आप थर्ड राउंड में भी आ जाएं तो आपको क्या लगता है कि आपने दो गाने बैक टू बैक सुनाया है तो थर्ड राउंड के लिए आपका नाम आएगा नहीं आएगा कैसे जी बिल्कुल आएगा <laughs> चलिए आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लगा थैंक यू सो मच राउंड के बारे में थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज जब तक डिफिकल्टी ना हो तब तक पार करने में उसको मजा नहीं आता है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको अच्छा लगता है कि आप पार करेंगे ऐसा हाँ ऐसा विश्वास भी है चलिए बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आप थर्ड राउंड में भी आए उसमें भी अच्छा पोजीशन पाए ऐसी हमारी शुभकामना है बहुत बहुत धन्यवाद पूनम नवनानी तो चलिए दोस्तों पूनम नवनानी को हमने अभी सुना दो गाने उन्होंने सुनाया भक्ति और देशभक्ति गीत और उनकी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम लिखिए पूनम नवनानी लिखिए और सेंड कीजिए तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप सिक्सटीन विद्यार्थियों को सुना और मैं चाहूँगा कि जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो आपके दिल को कहीं ना कहीं स्पर्श किया हो तो ज़रूर मैसेज कीजिए ताकि बच्चों को उनका हौसला बढ़े और उन्हें तवज्जु मिले और वो आगे से आगे बढ़े तो ऐसी ही शुभ आशा हमारी है कि हमारे सभी राजस्थान के बच्चे जो है जिनके अंदर ये टैलेंट है हुनर हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये मंच तरंग हमने क्रिएट किया है और इसके माध्यम से बच्चे जो है आगे बढ़ते रहेंगे तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले फाइनल राउंड को हम देखेंगे कि किस तरह से शुरू होगा और कब होगा इसके बारे में हम आगे बताएंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही आप सुने हैं 90.4 सुन रहे हैं रेडी माधुबन आज हम दो किलोमीटर ज्यादा भागेंगे कुछ करिए नस नस मेरी कुछ करिए, बस बस बड़ा बहुत हम कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद फड़िए तू या मरिए हाए कोई तो चल सिद फिए तू या मरिए मंगो में, खेलों के मेलों में पलखा तिरेलों में गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल तब तब होगी तो में दंग आज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग में चल के बोली दस है ना मस जिद मसखेगी है ही, ही, ही कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरी है या मरिए हाँ, कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेचरिए मरिए